जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता ब्रह्मचारी रहता क्रोध को काबू में रखता नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है जो स्नान करके पवित्र रहता व्यग्र नहीं होता सत्य बोलता किसी के दोष नहीं देखता और मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी पूजा में संलग्न रहता है जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्र होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करता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 अथवा तिल की गौदान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है उसके जानबूझकर या अनजान में किए हुए बस जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है युधिष्ठिर ने कहा भगवन सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है उसका वर्णन करता हूँ सुनो जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी ये पांच तिथियां मेरी पंचमी कहलाती है ये मुझे विशेष प्रिय है अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझमे चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो सब में उपवास न कर सके वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जो मार्ग शीर्ष की द्वादशी को तीन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करते हैं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 आसार मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नर्मेद यज्ञ का फल प्राप्त होता है श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है वह पंच यज्ञों का फल पाता है भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके के इस नाम से मेरा अर्चन करने वाले को यज्ञ का फल मिलता है की द्वादशी को, को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसे प्रयोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालों की मुक्ति को प्राप्त होता है इसमें भी अन्यथा विचार करने की नहीं है। युक्त रूप से आलस से तो पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे इस प्रकार मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त बारह वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है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 वैशंपान जी कहते हैं जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युष राजा हाथ जोड़कर भक्त पूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे इसी ऋषिकेश आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और देवताओं के भी ईश्वर हैं आपको नमस्कार है हजारों नेत्र धारण करने वाले परमेश्वर आपके सहस्त्रों मस्तक है आपको मेरा प्रणाम है वेद आपका स्वरूप है तीनों वेदों के आप अधीश्वर है वेद त्रयी के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है आपको बारंबार नमस्कार है आप चार भुजाधारी विश्व रूप जगत के अधीश्वर तथा संपूर्ण के आवास स्थान है है आपको मेरा प्रणाम नरसिंह आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं आपको नमस्कार है भक्तों के प्रीतम श्री कृष्ण आपको बारंबार प्रणाम है भक्तवत्सल आप संपूर्ण लोगों और योगियों के प्रिय हैं योगियों के स्वामी है आपने ही अवतार धारण किया था, आपको बारंबार नमस्कार है, धर्मराज युधिष्ठिर जब से इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे, तो उन्होंने प्रसन्नता का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा राजन यह क्या तुम तो मेरी स्तुति क्यों करने लगे इसे बंद करके पहले के ही समान प्रश्न करो युधिष्ठिर ने पूछा भगवान